ामना छोड़ और भौतिक जितने साधन है धन संपत्ति परिवार आदि है जो विभिन्न प्रकार के ऊपर आश्रित होकर के हम सीखते हैं रहना सीखते हैं कि ये हमारे परिवार के लोग हैं ये हमारी रक्षा करेंगे, ये धन है इससे हमारी रक्षा होगी इससे हमारा काम चलेगा इससे हमारा काम चलेगा ये मित्र हैं, इसे हमारा काम चलेगा ये भाई बंधु है इससे हमारा काम चलेगा ये धन है इससे हमारा काम चलेगा ये क्या है ये भरोसा है तो अपने मन से इस प्रकार का भरोसा निकाल दे कि इनसे कुछ होने वाला है। भरोसा रखे भगवान पर हम भगवान पर ही आश्रित हैं। भगवान जिस प्रकार से रखेगा वही रहेंगे जिस प्रकार से वो जो आनंद सुख वो प्रदान करेगा उसी में संतुष्ट हमें ये तरीका है, है। अभी कैसे चित्र में चढ़े और कैसे व्यक्ति इस बात को करे इसके लिए बार बार विचार करे सात का अवलोकन करे कि कैसे ये हम कर सकते हैं हमारे द्वारा कैसे ये सम्भव है ये हमारी बुद्धि में कैसे आ जाए जो पहली हमारे मन में बैठी हुई हैं उनको हम कैसे त्याग करें ये सब मनन कहलाता है तो जो व्यक्ति मनन करेगा मन शास्त्र को पढ़ा सुना और सुनने के बाद में एकांत में बैठ कर के रिफ्लेक्ट करे कि आखिरकार जब ये शास्त्र में कहा गया तो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए अगर हम ऐसे ही करते हैं तो कैसे हम करें हमारी बुद्धि में ये कैसे आवे इसको बार बार विचार करते करते उसके चित्र में आ सकता है जैसे अन्य व्यक्तियों के बुद्धि में आया है ऐसे ही हम सबके बुद्धि में भी आ सकता है कोई तो ऐसी असंभव बात नहीं है लेकिन विचार करें ध्यान देता भी तरीका जीवन का यही है सही तरीका जीवन के नहीं आगे देखिए भगवान कहते हैं प्रबहु काल न व्याप तो ही सुमृश भजसु निरंतर मोई प्रभु बचनामृत सुन नयामू तन पुल कित तो मनय अति हर सामू सुसुख जान मनय रुकाना नहीं सना पही जाए ब खाना प्रभु शोभा सुख जा नई नयना कही के मकई ति नई बैना बहुविध मुख देई लगे करण सुख कौतुक oh देई सजल कजुम कचुमक कर देगी मातुआत रोठधाई कई बज बचन लिए उर लाई गोट राखी कराव पैपाना चरित ललित कर गाना जय सुख लाग पुरारी अशुभ वेश कृत शिव सुखद अवधपुरी नर नारे तय सुख मं संत मगन सुख सुखला लवल जिन बारक सपन उमलो देन गन थगेश ब्रह्म सुख सज्जन सुमती श्यावर रामचंद्र की जय पवन हनुमान की जय करो आई सब संतन की जय भगवान ने एक बात और कही तो समझा दिया कि इस प्रकार से मैंने भगवान ने जो भक्ति का रूप बताया वैसे तो कह दिया कि तुम भक्ति चाहते हो भक्ति मिलेगी लेकिन इस प्रकार से रहना होगा तुमको तो वो तुम्हारी को तुम चाहते हो अन्नपायी भक्ति ये अविर भक्ति ऐसे ही होगी सब आता भरोसा छोड़ करके तुम मेरे शरण में रहो यही भक्ति का रूप है भक्ति किसे कहते है उसकी भक्ति की व्याख्या भी हो गई यहाँ पर उसका रूप मालूम हो गया कि भक्ति कहते हैं जब व्यक्ति कोई संसार की कोई कामना न रखे और संसार की किसी वस्तु यहाँ तक कि अपने शरीर पर भी निर्भर न रहे उस पर भरोसा न रखे भरोसा रखे एकमात्र परमात्मा पर परमात्मा पर ही आश्रित रहे परमात्मा के ही प्राप्त की कामना करता रहे कि परमात्मा ही हमारे परम प्राप्त हैं उन्हीं के शरण में इस प्रकार से अपने चित्त को निं परमात्मा में लगाए तो का का रहे तुम सदा ही ये समझना की मैं ब्रह्म हूँ अनादि हूँ अज हो निर्विकार हो अगुण हो सम गुणों का भंडार भी निर्गुण रूप भी मेरा है सगुण रूप भी मेरा है ये मैं परम परमात्मा हूँ ऐसा करके तुम बराबर याद रखो। तो एक तो याद रखो कि परमात्मा के लक्षण परमात्मा सच्चितांद स्वरूप आनंदगण परमात्मा और उसी की हम शरण है उसी पर हम उसी पर हम आश्रित हैं वो परमात्मा ऐसा नहीं कि हम परमात्मा के शरण में पता नहीं परमात्मा को ज्ञात है कि नहीं ज्ञात ऐसा नहीं होता परमात्मा की ही अनंत चेतना है उसी की चेतना से सब बुद्धियाँ प्रकाशित हो रही है हम अपनी बुद्धि से जो कुछ विचार करते हैं वो परमात्मा की चेतना से ही प्रकाशित है इसलिए यदि हमारी बुद्धि में जो कुछ आता है तो परमात्मा उसे जानता ही है यह न समझो कि परमात्मा को देख नहीं रहा है जान नहीं रहा है पता नहीं कहाँ परमात्मा है ऐसे नहीं है परमात्मा तो जान ही रहा फिर एक प्रकार का उदाहरण देखो कि जैसे शरीर में कहीं किसी प्रकार का विकार आकार कहीं कुछ भी है या इंद्रियों में विभिन्न प्रकार का ज्ञान है तो क्या बुद्धि से कुछ छिपा है आंखें यदि देखती हैं आंखों को रूप दिखाई देता है तो क्या बुद्धि से छिपा है कानों से यदि सब सुनाई देते हैं तो बुद्धि से क्या छिपा है बुद्धि सब जानती है से जो सुन पा रहा है वो भी बुद्धि जानती है स्वाद इंद्रियों से प्राप्त हो रहा है वो भी, भी बुद्धि के बिना तो इंद्रिया कुछ कार्य कर ही नहीं सकते है जब मन और बुद्धि इंद्रियों के साथ उपलब्ध होते हैं तभी है सब इंद्रिया कार्य करते हैं इसके माने इंद्रियों के द्वारा जो जो भी ज्ञान प्राप्त होता है जो जो भी उनके साथ में घटना घटती है इंद्रियों के साथ में बुद्धि को वो सब प्राप्त ज्ञात होती है इसी प्रकार के विश्व भर में समस्त प्राणियों की बुद्धि में जो जो घटना घटती है जो जो विचार आते हैं जैसे जैसे भाव आते हैं वो परमात्मा को सब ज्ञात हैं परमात्मा सर्वज्ञ होने के कारण वो सबकी बौद्धिक स्थिति मानसिक दशाओं का साक्षात घटता है इसलिए ये कहो कि हम भगवान के शरण जरूर है पता नहीं इस भगवान के शरण में है तो भगवान जानता कि नहीं जानता है भगवान कहीं भूल न जाए कहीं भगवान इधर तो ये तो गलतियां हम लोग जैसे करते हैं वैसे वो नहीं करता वो तो सबको देखते ही देखता है संसार के समस्त व्यक्तियों की बुद्धियों का प्रकाशन होकर के और तो की बुद्धियों को जानता है बुद्धि में कहा क्या है और वैसे वैसे की बुद्धियों के अनुसार ही उनको फल देता रहता है वैसे ही सुख दुख इत्यादि देता रहता है जब व्यक्तियों की बुद्धियाँ जिस व्यक्ति की बुद्धि परमात्मा से अलग होकर के संसार में लिप्त हो गई तो वो फिर सही चिंता के लिए करने लगता है और जहाँ जिस व्यक्ति ने अपने चित्र को परमात्मा ऐसी लगा दिया संसार से विमुख हो गया उसी के साथ साथ परमात्मा का आनंद उसकी बुद्धि में प्रकाशित होने लगता है उसको है विश्राम मिलने लगता है अभयता प्राप्त होने लगती है ये सब उसी के साथ साथ भगवान देने लगता है तो ये तो सारे संसार में इस प्रकार से हो रहा है और परमात्मा का ये कार्य स्वाभाविक रूप से सदा चलता ही रहता है बस ध्यान रखना है कि परमात्मा है क्या और उसके ऊपर हमें निर्भर कैसे रहना है ये कह करके अंत में भगवान ने कह दिया कि देखो कब काल न ही तो ही कि कभी तुम्हें काल नहीं व्यापेगा माने तुम कालाधीन नहीं होती माने काल सारे संसार में व्याप्त छोटा तुम्हारे तो ऊपर काल नहीं होती बस दो बातें एक तो परमात्मा है आत्मा है परमात्मा है और दूसरी और जगत है जगत काल के अधीन है और पर परमात्मा काल के परे है अगर भगवान ने कालकुष्ण से कह दिया कि तुम काल तुमको कभी व्यापेगा नहीं तुम काल के अतीत हो गए तो इसके माने अब अपने आत्मभाव में पहुंच गए अब देव में नहीं है तो प्राण भाव में इंद्रिय भाव में मन, बुद्धि भाव में नहीं है अब अपने आत्मभाव में वही कालातीत है शरीर कालातीत नहीं हो सकता नहीं हो सकते, ये सब काल के अंतर्गत हैं हैं, हैं, और भौतिक विनाशी परिवर्तनशील हैं, है, है, ये ऐसे ही हैं। जैसे किसी से कहे कि आप तो मर हो गए कब अमर हो गए ऐसे थोड़े शरीर से अमर होते हैं इसके माने तो मैं आत्मज्ञान हो गया अपने आत्मा के अमरत्व में तुम हो वो नित्य चेतन स्वरूप सत्ता में तुम विद्यमान हो इसलिए अब तुम अमर हो तो ये कब अमर हो तो अमरता किसको प्राप्त है जो आत्मभाव स्थित है परमात्मा भाव स्थित है जिसका चित्र परमात्मा में लगा है परमात्मा भाव में स्थित है तो परमात्मा अमर है तो वो भी अमर है लेकिन यहां पर ऐसे नहीं कि दो दो अमर है तीन तीन अमर है चारे चार कितने लोग अमर है ये सब बुद्धि की बात है नहीं। परमात्मा में समर्पित होकर के सब एक हो गए फिर अलग अलग कोई नहीं है इसलिए गिनती गिनना बेकार है कितने लोग परमात्मा में समर्पित हैं और कितने लोग अमर हैं, कला की कितने लोग हैं उनकी इष्ट बनाओ ये सब एक बुद्धि वाली है सब होकर के परमात्मा की अमरता घर प्राप्त है तो आप देखो अमृतत्व प्राप्त जैसे ज्ञानी अमृतत्व प्राप्त तो कर लेता मुक्त हो गया अमर हो गया मृत्युम तीर्थ जैसे ईशाला स्वप्न में कहते हैं वो मृत्यु को पार करके अमृतत्व को प्राप्त तो कर लेता है तो वहां तो ज्ञान की बात कही अविद्या मृत्युम तीर्थ विद्या अमृतम अविद्या से जब व्यक्ति पार होता है तब वो अविद्या समाप्त हो गई, तो फिर वो मृत्यु को भी पार कर गया और फिर विद्या से आत्मज्ञान से आत्मभाव में स्थित हुआ तो बस अमृतम श्रुति फिर तो उसने अमृतत्व को प्राप्त कर लिया तो बस ये सिद्धांत है इसी यहाँ पर भी भगवान के कहने के का तात्पर्य यही कि अब तुम आत्म भाव स्थित रहोगे परमात्मा भाव स्थित रहोगे सदा परमात्मा के चिंतन करते रहोगे तो तुम्हें काल व्यापेगा नहीं तो अमर हो तो तब हम तो क्या भजु नि ही तुम सदा बस यही है की सदा हमारा स्मरण करते रहोगे सदा हमारा जन करते रहोगे तो, सदा हमारे भाव निश्चित रहोगे तो ये गति तुमको प्राप्त हो जाएगी बस यहाँ तक भगवान ने कह करके बात समाप्त हो गयी भगवान को जो कुछ कहना था कह दिया तो कहते है प्रभु बचना है भगवान का ये भगवान की के बचनामृत थे अमृत के समान भगवान की ये वजन सुनते सुनते बड़ी प्रसन्नता हो रही थी ऐसा जी कभी अचाता नहीं था ऐसा चाहते तो भगवान ऐसे ही बोलते हैं कुछ कहते रहे ऐसे प्रकार और तन बुन के तो मन अति हर्षाओ शरीर में फुलकावज हो रही थी और हृदय में बड़ा हर्ष हो रहा था कि भगवान ने देखो कैसी कृपा की और इससे ज्यादा और क्या हो सकता है ऋषियों को भी जो प्राप्त नहीं है वो भगवान ने हमको प्राप्त करा दिया भगवान ने ऐसा हमको भक्ति का वरदान दे दिया जो संसार में सबको दुर्लभ है वो हमें प्राप्त हो गया ऐसी कैसी भगवान कृपा हो गई बार बार इस प्रकार ऐसी अपने आप को धन्य करते रहे तो कहते हैं, सो सुख जान जाने, मने रुकाना उस समय जैसा सुख आनंद हमको हो रहा था वो हमारे मन जानता था वो भगवान की बाणी हम कानों से सुन रहे थे तो जैसा सुख हो रहा था हम ही जानते है उस प्रकार नहीं रसना पह के सावन वाणी पानी के द्वारा अपने मुंह से कहना चाहे तो अपने जीव से कह करके उसका वर्णन नहीं कर सकते मैंने वर्णनातीत तो, शब्दातीत आनंद प्राप्त हो रहा लौकिक आनंद कोई हो तो व्यक्ति तो तो बता सकता है कि ऐसा सुखता वैसा सुखता उदाहरण दे सकता है समझा सकता है और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बता भी दे लेकिन जब आध्यात्मिक आनंद आत्मा का परमात्मा का जब प्राप्त होता है तो अलौकिक आनंद है उसको अगर कोई व्यक्ति बताना चाहे तो उसको लिए शब्द नहीं मिलेंगे और अगर किसी प्रकार को तो दिल बिल बतावे भी तो दूसरा वाला सुनने वाला व्यक्ति सुन समझ नहीं पाएगा कि ये क्या कह रहा है किस प्रकार का प्राप्त हो रहा है इसलिए कहीं गुंगे का गुण कहा गया कहीं कुछ कहा गया अनेक प्रकार, प्रकार के तो प्रकार के बोला जाता है ये तो ये आनंद परमानंद है ये है। अनिर्वचनी ये बोलते है इसको ये कह नहीं सकते इसको ऐसा ही आनंद है तो जो जानता है सुन जानता है इसको प्रभु शोभा सुख जान ही नहीं देना ही नहीं नहीं बहना कहते हैं जो भगवान सुंदर भगवान हमारे सामने खड़े थे जैसा सुंदर स्वरूप उनका था हमने अपनी आंखों से देखा वो जैसा सुंदर देखा वो हमारी ही आखें जानती अब उनको हम बाणी से कहना चाहें की भगवान कैसे सुंदर तो दुनिया में कोई उनका उदाहरण नहीं मिल सकता उनकी क्षमता कोई उनके सौंदर्य की नहीं मिल सकती जैसे भी हम कहते हमु समान सुंदर है इस प्रकार से बहु विध मोही प्रबोध सुखदेई इस प्रकार से भगवान ने हमको अनेक प्रकार से प्रबोध मैंने समझाया बोध कराया ज्ञान भी दिया भगवान ने जैसे यही विध मोही प्रबोध और सुख देई मुझे ज्ञान भी दिया सुख भी दिया ये भगवान का ज्ञान देना ही है भक्तों को भगवान जब ज्ञान देते हैं तो ऐसी ही ज्ञान दिया कि देखो तुम सदा ये समझना की हम परमात्मा है अनादिंत है ये सब माया जितनी है, ये सब मेरी ही शक्ति है इस माया के द्वारा सारी जगत की उत्पत्ति होती है समस्त प्राणी मेरे पुत्र के समान है मेरी पृथ्वी है मेरी प्रति है सब मुझसे उत्पन्न हुए समस्त प्राणी है ये सब भगवान ने बता दिया को, तो समझो कि यह ज्ञान हो गया भगवान ने इस प्रकार से कालपूषण को ज्ञान भी दे दिया तो बहुमोही प्रबोधे लगे उसके बाद भगवान करीला जो बाल लीला कर रहे थे वही करने लगे सुख कौतुक मन बाल लीला उसकी प्रारंभ हो गयी उसी प्रकार के करने लगे तो माने ये पसंद इतना था वो यहाँ समाप्त हो गया अब उसके बाद भगवान की लीला प्रारंभ होती है तो वही अब उस जहाँ शुरू हुई थी लीला और भगवानों ने भगवान उसको काभूषण को कुछ दिखाते थे पकड़ने दौड़ते थे काभूषण ढालते थे ये सब जहाँ से शुरू कथा यहाँ काभूषण ने अपनी कहा, कहा हम बताते हैं हमको मोह कैसे हो गया वहाँ से लेकर के कथा यहाँ तक हुई अब इसके बाद में जो भगवान अपनी लीला यथावत पहले कर रहे थे गुटनुओं की तरह चलना और दीवालों में परछाई देख देख करके नाचना ये सब जहाँ पहले बोला था वही लीला उनकी उसी प्रकार से हो गई भगवान तो उसी प्रकार फिर खेलने लगे और खेलते खेलते भगवान फिर एक नई लीला करते हैं अब क्या है और, और चितई मात तो लागी अति तो जब माँ ने देखा की अब तो ये खेलना बंद कर दिया है आंखों में उनके आंसू रुआसे है तो माँ ने उनकी तरफ देखा चितई मात माने जब उनके मुख की तरफ भगवान की तरफ देखा तो समझ गयी लागी क्या बहुत भूख लगी तो माँ उनको दूध पिलाने के लिए खिलाने के लिए माँ दौड़ी उनके पास क्या भगवान ने अपना रुख मुख ऐसा रूखा बना करके माँ की तरफ देखा मानो बहुत भूख लगी है ये व्यक्ति क्या उन्होंने तो देख के माँ तो आत माँ ने जब इस प्रकार उनको देखा कि भूखे है आप हमें आंसू आ रहे हैं धूखा किए हैं तो आसे है तब उन माँ ने दौड़ करके उनको उठा लिया और कई मधु बचन लिए और लाई माँ ने उनको उनका जैसे रो नहीं इसलिए जैसे उनको मधुबचन माँ बोलती है कुछ काटती है दुखाती है वैसे माँ करने लगी और और उनको लेकर के भगवान को अपने हृदय से लगा लिया कौशल्या माँ ने तो गोद राखी करा वो पै पाना फिर उन्होंने अपने गोद में उनको लिटाया और फिर उनको टे कौशल्या रघुपति चरित ललित कर गाना और कौशल्या जो वो भगवान इस प्रकार से डूब पी रहे और कौशल्या माँ जो वो उनके भगवान के चरित्रों का गुणगान कर रही नाना प्रकाश इस प्रकार से रघुपति चरित ललित कर गाना और जय सुख लाग पुरार अशुभ वेश कृत शिव सुखद अब कहते हैं देखो भगवान के जो है जय सुख लाभ जिस सुख को प्राप्त करने के लिए पुरानी अशुभ कृत शिव सुखद शंकर जी जो है जो शिव स्वरूप है कल्याण स्वरूप है वो भी अशुभ वृष धारण किए हुए है, पर हैं परम विरक्त हैं इसलिए कि भगवान की प्राप्ति हो और भगवान की भक्ति प्राप्त हो भगवान का आनंद प्राप्त हो इसलिए शंकर जी सफ्रिय हुए हैं कहते हैं अवधपुरी नरनारे सुख महासंत मगन कहते तो इतने भाग्यशाली हैं कि वो सुख इनको अयोध्या मैंने शंकर जी से अयोध्या वासियों के कौशल्य आदि की तुलना कर दी इस कौशल शंकर जी से भी ज्यादा भाग्यशाली कौशल्य आदि है महाराज दशरथ है अयोध्या वासी जिनको भी भगवान की सुंदर लीलाएं देखने को मिलती है और बड़े हृदय से मंदिर रहते हैं बड़े आनंदित होते हैं बड़े प्रसन्न हैं। ये सब उनको प्राप्त हो रहा है ऐसा शंकर जी को भी नहीं मिला जय ही सुख लाभ पुरार अशुल इसी सुख को प्राप्त करने के लिए शंकर जी अशुभ वेश धारण किए अशुभ वेश धारण करने के माने सब लपेटे हुए पशु लपेटे हुए और सिंह का चरण लपेटे हुए तो ये सब उनका अशुभ वेश है लेकिन वो है वो शिव सुखद शंकर जी जो है शिव स्वरूप है कल्याण स्वरूप है सुखदायक है वो शंकर जी भी इस प्रकार से वेश बना करके भगवान का आनंद प्राप्त करने के लिए वेश बनाए मैंने कहने के लिए कि जो विरक्त लोग वैराग्य करके परम विरक्त होकर के परमात्मा का जिस आनंद को प्राप्त करते हैं, अयोध्या वासी अयोध्या में समस्त संपत्ति वैभव राज्य के बीच में रहते हुए भी उस भगवान के सुख को प्राप्त कर रहे हैं, कौशल्या तो माँ को इस प्रकार से विरक्त नहीं होना पड़ा ये नहीं हुआ कि वो भी इसी प्रकार शंकर जी की तरह से ऐसी धारण करें सर्प लपेटे इस प्रकार से रहे परमात्मा का आनंद प्राप्त हो वे कौशल्या जी जो है वो राज्य सब राज्य वैभवी है शरदी राजा है कौशल्या महारानी है ये सब होते हुए भी उनको भगवान के सानिध्य का भगवान की लीलाओं का और वो जो ब्रह्मानंद परमानंद है उसको प्राप्त करने का सुख इनको प्राप्त है सुख लव देश जिन बार सपने अभी कहते है कि ऐसा सुख जो है जो ये बड़ा ही दुर्लभ है जिन लोगो को एक बार भी कभी मिल जाए सपन में भी प्राप्त हो जाए और दे नहीं, नहीं ग्रह्म तो सुख सजन सुमति ऐसे लोग के वो बड़े से बड़ा सुख को जो ब्रह्म सुख है वो भी किसी गिनती में नहीं मानते कहते ब्रह्म का सुख भी इस सुख के सामने फीका है जब भगवान बाल लीलाएं कर रहे हो इस प्रकार लीलाओं को कोई देखा हो तो उसमें समय जैसा आनंद प्राप्त होता है तो कहते हैं कागुषा आनंद तो व्यक्ति को अपने ध्यान की अवस्था में बैठा हुआ ब्रह्म का आनंद प्राप्त कर रहा हो तो भी उसे उतना सुप्राप्त नहीं होता इसीलिए इनका पीछे कथा आ चुकी है सनत कुमारों की संत कुमार बड़े ज्ञानी है आत्मज्ञानी है आत्म भाव में स्थित रहते हैं और ब्रह्मानंद में सदा मग्न रहते हैं ऐसे ही है ब्रह्म ज्ञानी है ब्रह्मानंद में मग्न भी है लेकिन वो भी भगवान की लीलाएं देखते हैं वो भी भगवान की लीलाएं सुनते हैं क्योंकि भगवान की लीलाएं उस ब्रह्मानंद से भी ज्यादा सुखदायी है परमात्मा तो आनंद स्वरूप है और वो अपने जब अवतार लेकर के जब लीलाएं करता है तो उसी आनंद को मूर्तिमान रूप प्रदान कर है मानव ब्रह्म का आनंद जो अव्यक्त आनंद है ब्रह्म का जो आनंद है वो आनंद बड़ा की सूक्ष्म गहन एक प्रकार से राष्ट्रमय आनंद है लेकिन वही परमात्मा ने सगुण रूप धारण किया तो फिर वो आनंद मानो प्रकट हो गया आनंद ने मूर्तिमान रूप धारण कर लिया अब वो आनंद सबको दिखाई देने लगा इंद्री गोचर भी हो गया मन बुद्धिग्राही भी बन गया ऐसा सुख जो है, है वो इसलिए कहते हैं कि जो लोग इस बात को जानते हैं तो वो फिर ब्रह्म सुख के स्थान पर ये भगवान की लीलाओं के आनंद को श्रेष्ठ मानते हैं इसी की कामना करते हैं आपसे आँखें प्रसंग आगे अनुसार बदल गया दूसरी कथा का, का दुष्न में भी भुपते हृदयस मदीये सत्य बदा चुना भक्ति प्रयच रुपुंगव निर्भरा मे काोषित कुमार नीराम जयराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय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 जय राम जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय yeah